उस भयंकर दिन के पूर्वान्ह का अधिकांश भाग बीत जाने पर लगभग दोपहर के समय आपकी तथा शत्रु की सेनाओं में पुनः युद्ध होने लगा विराट के सेनापति श्वेत को मारा हुआ और कृतवर्मा के साथ सल्ल को युद्ध के लिए तैयार देकर आहुति पड़ने से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान राजकुमार शंख क्रोध से जल उठा उस बलवान वीर ने अपना महान धनुष चढ़ाकर मद्र राज को मार डालने की इच्छा से उन पर आक्रमण किया उस समय बहुत से रथ चारों ओर से शंख की रक्षा कर रहे थे वह वाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ के पास पहुंच गया तब मौत के मुख में पड़े हुए मद्र राज को बचाने के लिए आपकी सेना के सात महारथी बृहद्वल जयसेन रुक्मरथ विन्द अनुविंद सुदक्षिण और जयद्रथ उन्हें चारों ओर से घेर खड़े हो गए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 अर्जुन उसके आगे आकर खड़े हो गए फिर तो भीष्मी के साथ इन्हीं का युद्ध छिड़ गया। इधर सल्ल ने हाथ में गदा ले, अपने रथ से उतरकर संख संख के चारों घोड़ों को मार डाला। जब घोड़े मर गए, तो संख भी तलवार हाथ में लेकर तुरंत रथ से कूद पड़ा और अर्जुन के रथ पर जा बैठा वहां जाने पर ही उसे कुछ शांति मिली अब भीष्मी पांचाल मत्स्य कह, कह और प्रभद्र क... प्रभद्रक देशी योद्धाओं को बाणों से मार मार कर गिराने लगे फिर उन्होंने अर्जुन का सामना छोड़कर पांचाल राज पर धावा किया और उनकी सेना भीष्मी के बाणों से दग्ध होती दिखाई देने लगी वे पांडव पक्ष के महारथियों को ललकार ललकार कर मारने लगी सारी सेना उन्मथित हो उठी उसका व्यूह भंग हो गया इसी बीच में सूर्य भी अस्त हो गया अतः अंधेरे में कुछ सूझ नहीं पड़ता था और भीष्मी बड़े वेग से बढ़ रहे थे यह देखकर पांडवों ने अपनी सेना को पीछे हटा दिया प्रथम दिन के युद्ध में जब पांडव सेना पीछे हटा दी गई और कुपित हुए भीष्म का पराक्रम देखकर दुर्योधन खुशी मनाने लगा उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और संपूर्ण राजाओं को सांस लेकर तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपनी पराजय की चिंता से बहुत दुखी होकर कहने लगे श्री कृष्ण देखते हो न गर्मी के मौसम में सूखे हुए तिनके की ढेर की जैसे आग क्षण सेना से को भस्म साथ कर रहे हैं क्रोध में भरे हुए यमराज वज्रधर इंद्र पासधारी वरुण और गदाधारी कुबेर को तो कदाचित युद्ध में जीता जा सकता है किन्तु इन महान तेजस्वी भीष्म को जीतना असंभव है ऐसी दशा में मैं तो अपने बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्मरूपी अगाध जल में नाव के बिना डूब रहा हूं अब इन राजाओं को मैं भीष्मी काल के मुख में नहीं डालना चाहता भीष्मी बड़े भारी अस्त्रवेदना हैं। उनके पास जाकर मेरे सैनिक उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे प्रज्वलित अग्नि में गिरकर पतंगे केशव अब मेरे जीवन के जितने दिन शेष हैं उनमें वन में रहकर कठोर तपस्या करूँगा किन्तु इन मित्रों को युद्ध में मरने न दूंगा भीष्मजी प्रतिदिन मेरे हजारों महारथियों और श्रेष्ठ योद्धाओं का संहार कर रहे हैं माधव तुम्हें बताओ अब क्या करने से हमारा हित होगा यह कहकर युद्धि शोक से वेसुद हो बहुत देर तक आंखें बंद किए मन ही मन कुछ सोचते रहे तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें शोक से पीड़ित जान समस्त पांडवों को आनंदित करते हुए बोले भारत तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए देखो तो तुम्हारे भाई कैसे सूरवीर और विश्वविख्यात धनुर्धन हैं मैं और महान यशस्वी के तुम्हारा प्रिय कार्य करने में लगे हैं ये विराट द्रुपद धृष्टुम्न तथा अन्य महाबली राजा लोग तुम्हारे कृपाकांक्षी और भक्त हैं महाबली धृष्टदुम्न तो सदा ही तुम्हारा हित चिंतक और प्रिय कार्य करने वाला है इसने सेनापतित्व का भार लिया है और यह शिखंडी तो निश्चय ही भीष्म का काल है श्री कृष्ण के ये बातें सुनकर युधिष्ठिर ने महारथी धृष्ट से कहा धिष्टुम्न मैं जो कुछ कहता हूँ ध्यान देकर सुनो आशा है तुम मेरी बात टालोगे नहीं तुम हमारे सेनापति हो भगवान वासुदेव ने तुम्हें यह सम्मान दिया है पूर्व काल में जैसे कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति हुए थे उसी प्रकार तुम भी पांडवों के सेनानायक हो पुरुष सिंह अब अपना पराक्रम दिखाओ और कौरों का संहार करो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 जब इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हुआ तो रणोन्मत्त पांडवीर जय जयकार करने लगे तत्पश्चात ने सेनापति सेना ने कहा देवासुर संग्राम में बृहस्पति जिस कौचारुण नामक व्यूह का उपदेश दिया था उसी की रचना हम लोग करें दूसरे दिन युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार धृष्टधुम ने अर्जुन को संपूर्ण सेना के आगे रखा रथ पर बैठे हुए अर्जुन अपने रत्नजटित ध्वजा और गांडीव धनुष से ऐसे शोभा पा रहे थे जैसे सूर्य की किरणों से सुमेर पर्वत राजा द्रुपद बहुत बड़ी सेना को साथ लिए उस कौच व्यूह के सिरो भाग में स्थित हुए कुंतीभोज और चेदिराज ये दोनों नेत्रों के स्थान पर रखे गए दासक प्रभद्रक अनुपक और किरातों का समूह ग्रीवा के स्थान पर था पटच्चर पौंड्र पौर्वक और निषादों के साथ राजा युधिष्ठिर इसके भाग में खड़े हुए उनके दोनों पंखों के स्थान में भीमसेन और धृष्ट थे द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु महारथी सात तथा पिशाच दरद पुण्र कु मारुत धेनुक तनंगण परतंगण बालिक तितर चोल और पांड्य देश के वीर दक्षिण पक्ष में स्थित हुए और अग्निवेश हु मालव उद्भास, दान भारी सबर उदभा नकुलरब नकुल बीस हजार और ग्रीवा में एक लाख सत्तर हजार रथ खड़े किए गए थे दोनों पक्षों के आगे पीछे और सब किनारों पर, पर पर्वत के समान ऊंचे गजराजों की कतारें थी